Oh. सूत्र शां्र भाष्य में जिज्ञासा अधिकरण पर विचार चल रहा था ब्रह्मनो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा जिसमें ष्ठी समास करना चाहिए तो ब्रह्म जिज्ञासा जो शब्द बना हुआ है ये कर्मणि ष्ठी के अर्थ में है ब्रह्म को विषय बनाते हुए ब्रह्म को ज्ञेय बनाकर जिज्ञासा है वही ब्रह्म जिज्ञासा इसके लिए कारण कहा जो जिज्ञासा पद है इसमें इच्छा निहित तो है तो इच्छा जिज्ञासा इच्छा के लिए कोई विषय होना चाहिए वो विषय के रूप में ब्रह्म ही यहां विषय बन सकता है साक्षात निर्देश होने से ब्रह्म शब्द से जाति प्रकृति आदि अन्य अर्थ नहीं लेना चाहिए ये भी स्पष्ट कहा <स्थाथ> इस प्रकार ये निश्चय हो गया जिज्ञासा अपेक्ष जिज्ञास जिज्ञासा के लिए जिज्ञास की अपेक्षा होती है और यहां जिज्ञास अंदर अनिर्देश और यहां अलग से कोई ज्ञास विषय का निर्देश नहीं किया ब्रह्म को छोड़कर और कोई विषय यहां नहीं इन कारणों से वही विषय होना चाहिए कहा। तब तो वहां पूर्व पक्ष ने शंका उठाई भाष्य में नु शेष्ठी परिग्रहे भी ब्रह्मणों जिज्ञासाकर्मत्व न विरुद्ध दे आप कर्मणि ष्ठी ही क्यों लेना चाह रहे हैं क्योंकि शेष षष्ठी का परिग्रह करने पर भी यहां कोई विरोध नहीं आता है जिज्ञासा कर्मत्व तो हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं जिज्ञास विषय रूप में ब्रह्म को बनाना चाह रहे हैं वो शेष षष्ठी के संबंध में भी हो जाएगा क्योंकि संबंध सामान्य से विशेष निष्ठत्वा कहीं भी कोई संबंध होता है सामान्य संबंध सामान्य रूप से संबंध जहां भी हो वहां विशेष निष्ठ होता है कोई विषय उसका रहेगा विषय के बिना संबंध नहीं होता इस प्रकार से प्रतिबंधित क्रम जिसको बोलते प्रतिबंधित क्रम से वो प्राप्त हो जाएगा एक के साथ जुड़ते हुए दूसरे का ज्ञान हो जाना ऐसे हो जाएगा क्रम से हो जाएगा ये पूर्व ने कहा तो उसके उत्तर में भाष्य में कहा कि नहीं हो सकता है एवं प्रत्यक्षं ब्रह्मणा कर्तृत्व सृज्य सा परोक्षं कर्मत्व कल्पयेदो व्यर्थ प्रयास ऐसा मानने पर भी जहां प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म को कर्म बना बनाया जा सकता है उसको छोड़कर सामान्य द्वारा संबंध सामान्य के द्वारा शेन दृष्टि की कल्पना करके परोक्ष रूप से कर्मत्व कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है इसका कोई विशेष तात्पर्य उस नहीं तब वहां पूर्वक फिर आगे चलता है न व्यर्थ हा आपने कहा व्यर्थ हो जाएगा ऐसा नहीं है संबंध शक्ति करने पर व्यक्त हो जाए कि ऐसे नहीं है उसका तात्पर्य कुछ और भी निकल सकता है क्या निकल सकता है ब्रह्मा आश्रिता शेष विचार प्रतिज्ञान ये पूर्वक सच्चा पूछा है कि ये संबंध शक्ति जवाब करेंगे शेष शक्ति करेंगे तो वहां ब्रह्म से संबंधित और भी साधनों का ज्ञान हो जाए कर्मणि ष्ठि करने पर कर्तुर तमम कर्म इस व्याख्या से वो जिसका इष्टतम है जो इष्ट सबसे इष्ट है उसी का ही ग्रहण होता है अन्य का ग्रहण नहीं होगा जैसे वहां कहा गया ईक्षित तमत्व का निश्चय कैसे होता है। सबसे इष्ट है इसी में ही द्वितिया विभक्ति होनी चाहिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं तो वहां कारक प्रकरण में ये उदाहरण दिया जैसे घोड़े को खेत में ले जाकर घास खिला रहा घोड़े हाँ। को खेत में ले जाता है और घास खिलाता है घास हम चार थी अच्छे को घास खिला रहा किंतु कहां ले जाकर वो खेत में ले जाकर खिला रहा वो स्थान विशेष में ले जाकर खिला रहा ऐसे में यहां क्या हो गया कि अश्व को खेत में ले जाना खेत दूसरा कर्म हो गया और तीसरा कर्म है घास हम चाह घास खिला रहा। अब इसमें खेत में ले जाकर घास को खिलाने में ये कौन से विभक्ति का कौन सा कर्म होगा तो वहां कहा कि जो घास हम चाह है यही मुख्य कारण है इसी में इष्टधमत्व तो रहेगा और बाकी गौड़ हो जाता है कभी उसमें काफी व्यक्ति लगती है किंतु इष्टतम हो नहीं है तो आप वन को ले जाते हैं गायों को वन को ले जाते हैं वन जाना वहां इष्ट नहीं है वन ले जाकर गायों को घास चराना इष्ट है तो जो इष्ट में देखते समय इसको तुलना करनी पड़ेगी वह जितने आ, गाहा वनम ने घातुम चाह रहे ऐसा हो सकता है बना सकते बोल सकते किंतु वो दूसरा जो है मुख्य नहीं है तो ये एक विशेष बात होती है यदि ब्रह्म का ज्ञान के लिए ब्रह्म को कर्म बनाकर कर्मणी विभक्ति यहां निश्चय करेंगे जैसे भाष्यकार ने निश्चय किया तो पूर्व का ये अभिप्राय है तब तो केवल ब्रह्म मात्र का ज्ञान होगा क्योंकि इष्टाधमत तो वही बनेगा और उसके संबंधी प्रमाण का ज्ञान नहीं हो पाएगा साधन का ज्ञान नहीं हो पाएगा अन्य कोई भी क्रिया के संबंध में कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा किंतु तो यहाँ क्या देखा जा रहा है अभी ब्रह्म सूत्र में केवल ब्रह्म संबंधी ही विचार है ऐसी बात नहीं है साधना के बारे में भी विचार है तीसरा अध्याय साधना अध्याय है उपासनाओं के बारे में विचार है कर्म के बारे में भी विचार है परमाणु के बारे में विचार है फल के बारे में विचार है अधिगारी के बारे में विचार है अनेक विचार है तो ये सब फिर नहीं हो पाएगा क्यूँकी इष्टतम आपका क्या है केवल ब्रह्म है तो क्यूँकी कर्म में आपने कर्त कर्मणों कृति सूत्र ऐसी आपने किया समाज इसीलिए कर्म विभक्ति को लेने पर ये आपत्ति है इसीलिए आपको थोड़ा और उदार से सोचना चाहिए विस्तार से सोचना चाहिए इसके लिए पूर्व का व्यर्थ हमें शेष शक्ति का परिग्रह करने से व्यर्थ होगा ये बात नहीं क्योंकि ब्रह्म आश्रित ब्रह्म से संबंधित आश्रित का मतलब ब्रह्म से संबंधित जितने भी अशेष विचार ब्रह्म से संबंधित अशेष विचार हो जाएगा उसके आस के सभी प्रमाण युक्ति साधन अधिकारी इत्यादि सबका विचार इसमें हो जाएगा यदि शेष शेष्टि करेंगे तो।, तो इसका अर्थ होगा ब्रह्म से संबंधी का विचार तो ब्रह्म से मिलता हुआ जो भी है उसका सब विचार हो जाएगा ऐसा हो तो उसका प्रयोजन है आश्रित अशेष विचार ही प्रतिज्ञा यहाँ हो जाएगा अथा दो ब्रह्म जिज्ञासा से ये प्रतिज्ञा हो जाएगी ब्रह्म की जिज्ञासा यानी ब्रह्म संबंधित सारे विषयों जिज्ञास स्पष्ट अर्थ आ जाएगा और फल भी है उसमें ज्यादा अर्थ आ जाएगा इदि चे ऐसा पूर्वक पक्ष पूछता है बोलते हैं न क्यों हम नहीं लेना चाहते सिद्धांत है। कहते हैं ना प्रधान परिग्रहे तथा अपेक्षिता नाम अर्थाक्ष हम तो यह जानते हैं कि जब प्रधान को ग्रहण करते हैं तो उससे अपेक्षित सारे का ग्रहण अपने आप हो जाता है वो दूसरे का ग्रहण करने के लिए आप शेष्टि करने जाएंगे ऐसा आवश्यक नहीं है क्यों प्रधान जो है यहाँ ब्रह्म है ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाएगी तो ब्रह्म संबंधी विषय होंगी जिज्ञासा अपने आप हो जाएगी और उसके साथ उसका ध्यान हो जाएगा इसलिए हम कर्मणी ष्टि ही करेंगे करेगी नहीं करेंगे ये कहना चाहेंगे तो तदअपेक्षित नाम तदअपेक्षित प्रधान से संबंधित जितने भी हैं अः अर्थ से हो जाएगा मतलब आर्थिक रूप से तात्पर्य से उसका भी ज्ञान हो जाएगा क्योंकि जैसा अंगी का ज्ञान होता है अंगों का भी होना ही चाहिए तो वो संबंध से होता है अवयवी का ज्ञान होने से अवयव का भी ज्ञान होता है ऐसा कुछ संबंध करके हम उसको भी लेंगे तो ब्रह्मा को जानेंगे तो ब्रह्मा संबंधी ज्ञान भी साथ में हो जाएगा मतलब बिल्कुल ब्रह्म से इधर उधर नहीं जाना चाह अब क्यों ऐसा कहा क्योंकि ब्रह्म ही ज्ञानेन न आप तुम अब वो सूत्र का अर्थ कर रहे हैं कर्तरी कर्म इसका अर्थ कर रहे इसका अर्थ लेके बोल रहा है ब्रह्म ही, ब्रह्म ही तो ज्ञानेन इष्ट महत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना क्या है वो ब्रह्म ही है सबसे इष्टतम अन्य इष्ट भी है साधनादि भी चाहिए लेकिन इष्ट को प्रथम वो ब्रह्म ही है वो कर्तिक्षित कर्म से आकर इसलिए ब्रह्म को छोड़ के किसी को बचाने का हमारा अभिप्राय है ही नहीं और बाकी सब ब्रह्म में लीन करना है ब्रह्म से सब उत्पन्न हुआ है ब्रह्म ही शेष रहता है तो ऐसे स्थिति में अकुल मिला के ब्रह्म को छोड़ के क्या बचाएगा नहीं है क्योंकि हम सर्वम खलु विधम ब्रह्मा यह करना चाह रहे हैं ऐसे में फिर साधनादि की भी इच्छा अलग अलग से करेंगे ऐसा नहीं हो सकता देखिए कितना उन्होंने पकड़ लिया उसी को ही पकड़ा और किसी को रखा अब उसमें व्याकरण आदि मदद करता है इसलिए कर्मणिव्यक्ति को ले लिया ज्ञाने ना आप तुम इष्ट ज्ञान से आप प्राप्त करना चाहते हैं ठीक है आप साधन का ज्ञान क्यों चाह रहे हैं साधन किसके लिए चाहिए साध्य के लिए चाहिए फल के लिए साधन की इच्छा होती है फले इच्छा साधन इच्छा या जननी होती है और जननी फले चाय फल की इच्छा होती है ब्रह्म प्राप्त करने की इच्छा और उसके लिए आप साधन कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और बाकी फल आदि साध में होता है जो अन्य साधन है हाँ तो फल के लिए जो जो चाहिए वो अपने आप आएगा इसलिए वो प्रधान हो गया ये प्रधान के ही परिग्रह करना चाहते स्मिन प्रधा ने कर्मणि परिगृहते ये जिज्ञासिज्ञासी नवती अर्थाक्षिप्प्ता न पृथक सूत्र ये कि जब हम प्रधान को पकड़ेंगे मुख्य को पकड़ लिया तो बाकी क्या आ जाता तो तस्म प्रधान जिज्ञासा कर्मणि जिज्ञासा के विषय रूप में हम प्रधान को जब स्वीकार करते प्रधान यहाँ ब्रह्म ब्रह्म को जब हम स्वीकार करते हैं परिगृहित ये विना ब्रह्म जिज्ञास नो हर्थ से आ जाएगा कि जिनके जिज्ञासा के बिना ब्रह्म जिज्ञासा करने के पहले जिन साधनों की आवश्यकता है प्रमाणों की आवश्यकता है वो अपने आप हस्ताक्षिप्त हो जाता वो किए बिना ये नहीं हो सकता है तो करके ही आप आगे जाएंगे ऐसा व्याकरण पढ़े बिना ना शास्त्र का अध्ययन नहीं हो सकता है तो शास्त्र अध्ययन आप करना चाहते हैं तो व्याकरण पढ़ना आवश्यक ही हो जाता आपका आवश्यक तो होता है व्याकरण पढ़ो अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है यदि आप वेदांत अध्ययन करना चाहते हैं वो प्रधान है किंतु व्याकरण है ठट है इनका सबका अध्ययन भी साथ में होना ही चाहिए ऐसे ही जब प्रधान ब्रह्म को हमने जिज्ञासा का विषय रूप में स्वीकार किया तो जिनके जिज्ञास सिद्ध हुए बिना ये जिज्ञास बिना जिज्ञासित एकता निष्ठा में किया जिनके जिज्ञास हुए बिना ब्रह्म जिज्ञास नवती ब्रह्म जिज्ञासित नहीं होता वो कहां से आएगा तान्य अर्थाक्षिप्ता ने वी वो अर्थ से आर्थिक रूप से आ जाएगा तात्पर्य से आ जाएगा और अलग कहने की आवश्यकता नहीं न पृथक सूत्री उसके लिए अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं मैंने सूत्र के तात्पर्य से उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है वो बोलने पर उसी में वही अर्थ समझ में आ जाएगा और कर्म ब्रह्म को बना के रखने से विषय बना के रखने पर वो पूरा ध्यान उसी पे चल जाएगा और किसी में नहीं है क्योंकि हम साधन से भी ब्रह्म को शुद्ध करना चाहते हैं साध्य रूप से ही ब्रह्म को सिद्ध करना चाहते हैं ज्ञान से भी ब्रह्म को ही सिद्ध करना चाहते हैं सर्व कारण रूप से भी ब्रह्म को सिद्ध करना चाहते हैं और कार्य के रूप में भी परिणाम तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति सब ब्रह्म ही है और ब्रह्म को छोड़ के कुछ सिद्ध करना हम नहीं चाह रहे हैं तो हम यह आधा दो ब्रह्म जिज्ञासा हो हमारे जो वेदांत शास्त्र का द्वैत शास्त्र का जो प्रथम सूत्र है उसमें ब्रह्म के साथ साथ दूसरे को क्यों जोड़ेंगे जब जब इन दूसरा किसी को सिद्ध करना ही नहीं है हमको अंधत्व तो फिर अलग से हम उसको जोड़ के अर्थ नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही अर्थ करना है ब्रह्म ही जिज्ञासे है में और कोई जिज्ञास नहीं ऐसा जैसे उदाहरण दे दे आपको समझ में नहीं आया हो तो उदाहरण दे यथा राजा सो ग्युक्त सपरिवार से राज्य हो गमन उत्तम भवती तब जैसा कोई कहा कि राजा जा रहा है तो राजा जा रहा है कि राजा के साथ मंत्री भी है मंत्री के साथ फिर उसका सेवक भी है फिर उसका सेवक भी है, घोड़ा गाड़ी भी है फिर बाजी वाली भी है पकाने वाली भी है ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं होती है राजा जाने का मतलब उसके साथ 10, 15, 20 गाड़िया जरूर होंगे ऐसा जैसे आजकल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आज जाते हैं तो बहुत लंबा दौड़ा होता है तो खाली इतना ही बोलने से हो जाएगा तो यथा राजा अशोक राजा जाता है ऐसे कहने पर सपरिवार राजा के जो परिवार है उनके सेवक गण है वो राज्यों गमन उत्तम हो और राजा के साथ उनका गमन भी कहा हुआ हो जाता है अलग अलग नाम नहीं लिया जाता है तब वक्त वैसा ही हम भी हो जाएगा जब प्रधान ब्रह्म का ग्रहण हो जाएगा ब्रह्म जिज्ञासा पद से तो अन्य का सप्का उसके साथ होना ही होता है उसके बिना अलग से नहीं होगा तो ये साधन से संबंध हो जाए श्रुति अनुग्र और दूसरी बात है जिस श्रुति के अनुसार हम यहां अर्थ करना चाह रहे हैं ब्रह्म का और आगे सूत्रों में जिस श्रुति को लेके हम व्याख्या करेंगे वो श्रुति भी इसी को ही बताती है श्रुति अनुगम श्रुति का अनुगमन करने पर भी यही समझ में आता है क्या है श्रुति यदो व इन भोधा निजायदे इत्याद्या श्रुतया ये जो श्रुतिया है तद विजिज्ञा सस्व तो यदो वा इन भोधा निजायदे जिससे ये संपूर्ण भूत के उत्पत्ति होती है जिसमें स्थिति होती है लय होता है वो ही ब्रह्म है ऐसा परम कारण रूप से ब्रह्म को सिद्ध करेंगे आगे सूत्र में और तद उसी को जानो कहा जिससे यह सब कुछ उत्पन्न होता है उसी को जानो कहा ऐसा नहीं कहा जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उसी को भी जानो उसमें उसके साथ वाले को भी जानो ऐसा नहीं कहा खाली उसी को जानो कहा तद उसको जानने की इच्छा करो सदब्रह्म वो ही ब्रह्म है है इसीलिए प्रत्यक्ष में ब्रह्मणों जिज्ञासा कर्मत्व दर्शे इस प्रकार प्रत्यक्ष यह प्रत्यक्ष शब्द का स्पष्ट है स्पष्ट ही ब्रह्म का ब्रह्म यहाँ जिज्ञासा का कर्म है ऐसा दिखा रहा है क्योंकि ज्ञाप तुम इष्टतम जानने की सबसे इष्ट जो है ब्रह्म ही है उससे और कोई आगे पीछे नहीं कर्मणि परिग्रह सूत्रे न भवति तो कर्मणि षष्टी ग्रहण करने से ही सूत्र से ये प्राप्त होगा नहीं तो संबंध ठी में इधर उधर के भी सब आ जाएंगे ऐसा नहीं करना चाहिए तच्च कर्मणि षष्टी क्योंकि कर्मणि षष्टी में क्या है वो बिल्कुल निर्धारित किया शेषे शेषेष्टी में निर्धारण नहीं है ष्टी शेषे बोल करके वो ब... जिसमें कारक और प्राजपति आदि नहीं आता हो उसको छोड़ के बाकी को लेने के लिए कहा तो ऐसे में वहां निर्धारण नहीं है तो इसलिए संबंध वगैरह सब आ रहा है संबंध से हो रहा है ऐसा नहीं लेना चाहिए निर्धारित अर्थ जब प्राप्त हो रहा है तो वो कर्मणि शक्ति लेना उचित तो होगा तस्मा ब्रह्मण यदि कर्मणी षष्ठी इसलिए ब्रह्मण ये जो विग्रह में हमने किया है ब्रह्मण जिज्ञासा ये कर्मणि ष्ठी ही होनी चाहिए शेष्टी नहीं होनी चाहिए टीका थी। में टीका मे पूर्वपक्ष के लिए कहते हैं ना श्रुदकर्मलाभे नाश्रुदकना भावा प्रमाणादि प्रतिज्ञा श्रौतत्मे शंकते ये शेष षष्टि परिग्रह करने पर प्रमाणादि का भी ग्रहण हो जाएगा ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय है तो प्रमाणादि भी श्रौदत्व तो है उसमें भी श्रवदत्व तो है यानी सूत्र में प्रमाणादि का भी श्रवण है इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष शंका किया ननु शेष परिग्रहे परिग्रहेभि ब्रह्मणों जिज्ञासा कर्मत्व न इत्यादि का संबंध मात्रे तद्विधा व्यवहारस्य से कहते हैं कि ये ष्टि शेषे ये सूत्र में केवल संबंध मात्र का विधान है कि संबंध मात्र में ष्टी होना चाहिए तो विशेष संबंध ना हो संबंध मात्र का विवक्षा हो तब ष्टि तद विधाने भी ऐसा विधान करने पर भी व्यवहारस्य से विशेष कोई भी व्यवहार होता है वो विशेष होता है अब संबंध लेके आप कुछ व्यवहार करेंगे तो वो व्यवहार कोई व्यक्ति में ही रहता संबंध आप किसके साथ दौड़ेंगे संबंध व्यक्ति के बिना तो होता नहीं कोई व्यक्ति का को निर्धारण करना ही पड़ेगा तो अर्थात वो विशेष अनिष्ठ हो जाएगा उस क्रम से प्रतिपत्ति क्रम से उसका ग्रहण हो जाए कि पहले संबंध का ग्रहण करेंगे तद अनंतर विशेष व्यक्ति का ग्रहण करेंगे ऐसा होता है सकर्मक क्रियायां कर्मणो अंतरंग ब्रह्मणा कर्मणा जिज्ञास निरूपण सिद्ध दीित क्यों ऐसा है जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें सकर्मक क्रियाया क्रिया दो प्रकार की होती है सकर्मक और अकर्मक होती है। ये कर्तुरीशितम कर्मा वो कर्म होता है और कर्म का अर्थ क्या है फल फलाश्रयत्व कर्मत्व ऐसा व्याकरण में कहा गया कर्म किसमें क्या होता है जिसमें फल का आश्रय रहता फल का आश्रय मैंने आप कोई धाधु क्रिया कर रहे धाधु से क्रिया बनाकर कर रहा जैसे पचती पच धाधु है पा अर्थ में पकाने का अर्थ में है वो पदी इसमें टिप करके पजदी हो जाता है तो प्रथम पुरुष ये वजन वहां करता लिट में हो गया अब ये पचदी जो क्रिया है इसका अर्थ हो गया पाद पाग का फल कहां रहेगा पाद कहां पकना कहां होगा उसमें वो कर्मत्व तो रहेगा ऐसा है, फल आश्रय तो, ये जो क्रिया है क्रिया का जो फल है फल का आश्रय जो होगा उसमें कर्म विभक्ति होगी बिल्कुल निश्चित है शास्त्रीय ढंग से उसका ऐसा निश्चय होता है अब पद क्रिया का जब देखते हैं उसमें पकाने वाला पादक भी है और आग है बर्तन है, है पानी है फिर जो पकाने के लिए आप चावल वगैरह बर्तन में डाला है सब्जी वगैरह वो सब है अब इसमें पकाने का फल कहां दिखाई पड़ेगा पादक में दिखाई पड़ेगा पकाने के बाद पाधक तो पक नहीं जाता है पक जाता है उसने ही पकता है और आग पक नहीं जाती है और बर्तन भी पक नहीं जाता है फिर कौन सा पक जाता है उसके अंदर जो माल डाला है पानी है और जो ओदन है वो पक जाता है इसीलिए प्रतिक्रिया का फल ओदन में हो गया इसलिए क्या हो गया कि प्रतिक्रिया का कर्म है? औदन हो गया चावल हो गया तो वो जो करने वाला वो करता हो गया वो प्रथमा में रहता है उस पर बलाश्रय तो नहीं है ऐसी क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया फल आश्रय करता से भिन्न में रहता ठीक है ना ये हो गया अब वो व्यापार का आश्रय से जिससे वो जैसे व्यापार करता व्यापार का आश्रय करता होगा और बला आश्रय कर्म होगा और ये फल अब जब आपको सकर्मक और अकर्मक ढूंढना है इसके लिए है फल व्यधिकरण व्यापार आश्रयत्व रहेगा फल व्यधिकरण व्यापार आश्रय वाचकत्व कर्मत्व फल जो होगा जो क्रिया का फल है वो व्यधिकरण में होगा दूसरे अधिकरण में होगा जो करने वाला उसमें नहीं रहेगा दूसरे अधिकरण में रहेगा उस, उसको जो कहता है उसको कहते सकर्मक अब जैसा ओदन है ओदन व्यधिकरण कर्ता से भिन्न है तो फल जगत फलिकरण वाजगत्व है सकर्मक तो वो ओदन में रहेगा इसलिए वो सकर्मक हो गया कोई भी क्रिया ऐसा हो तो वो सकर्मक होता है जैसे रामा ग्रामं गच्छत्। वो ग्रहि धातु है उसका जो फल है वो पहुंच जाना गमन करना वो गांव में होता है उसका फल वो गाँव को गमन करता है वो व्यापार तो करता कर रहा है कि तो पहुंचेगा गांव को इस प्रकार से होता है इसीलिए सकर्मक क्रिया में हमेशा फल व्यधिकरण में रहेगा और सकर्मक क्रिया को हमेशा एक कर्म की आवश्यकता होती है यहाँ क्या है इच्छा जो यशु धातु है ये सकर्मक क्रिया है इच्छा का कोई विषय होगा उसमें वो इच्छा होती है इसीलिए वहाँ ब्रह्मा अपने आप आएगा ये कहना चाहते ष्टि करने पर शेष सष्टि करने पर भी सकर्मक क्रियायां कर्मणो अंतरंग सकर्मक क्रिया में कर्म अंतरंग रूप से रहता ही है और अकर्मक क्रिया तो क्या होता है वो फल समानाधिकरण वाचकत्व अकर्मक फल समानाधिकरण में ही रहता जो व्यापार आश्रयत्व तो करता है वो क्रिया करता है और उसी में ही उसका बल भी रहे जैसे राम शेत सिंग धाधु है शयनार्थक में सोने का अर्थ में शीघ स्वापे है ना स्वप्न में तो स्वाप अर्थ में है तो अब सोता है तो उस क्रिया का फल कहां होगा बिस्तर में होगा कि तकिया में होगा कहां ना होता वो सोने वाले व्यक्ति में होगा ना कोई दूसरे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं और सोने की क्रिया कौन कर रहा है वो स्वयं कर रहा है तो व्यापार वान भी स्वयं है और फल आश्रय भी स्वयं में ऐसे क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते इसमें कोई तो दूसरे कर्म नहीं ढूंढा जा सकता की राम इसके बीच में राम के बीच में और कोई आएगा ऐसा नहीं के लिए कोई कर्म नहीं होता उसमें जोड़ ही नहीं सकता कर्म इसी प्रकार सूर्य प्रकाश है थे प्रकाश धातु भी अकर्मक होता है सूर्य प्रकाश स्वयं प्रकाश होता है प्रकाश करता भी सूर्य है प्रकाश डोरा वो भी सूर्य है इस प्रकार से कर्मक क्रिया में फल समान अधिकरण वाचकत्व तो रहेगा फल उसी के अधिकरण में रहता, इसलिए दोनों में भेद हो गया अकर्मक क्रिया में आपको कर्म आक्षिप्त नहीं करना पड़ता कर्म के बिना होगा और सकर्मक क्रिया में कर्म आक्षिप्त करना पड़ेगा वो कर्म के बिना नहीं होता ये इच्छा जो जिज्ञासा पद में जो इच्छा बैठी हुई है ये इच्छा सकर्मक है सकर्मक मान के सकर्मक क्रियायां कर्मणों अंधरंग स्वा कर्म अंदरंग से आ जाएगा तो ब्रह्मणा कर्मणा यहां ब्रह्म रूप जो कर्म है उससे जिज्ञासा निरूपणम सिद्धरी अर्थ उससे जिज्ञासा का निरूपण हो जाता अब ब्रह्म को देखो कर्म बना दे ऐसा नहीं समझना है यहां कर्म शब्द का अर्थ व्याकरण का कर्म है जहाँ कौन सा कर्म आएगा तो बाद में कर्म का निराकरण बहुत करेंगे तदर्थ सूत्र में आप सोचेंगे पहले तो कर्म भ्रम को कर्म बना दिया है बाद में फिर उसका निराकरण कर रहे हैं ऐसे सोचेंगे ऐसा हो जाता है कभी कभी भ्रम भी हो जाता है ये अलग अलग जब दूसरे शास्त्र में हम प्रवेश करते हैं तो पूरा उस शास्त्र का ध्यान रखना चाहिए ये ऐसा होता है जैसा हम चलते चलते कहीं प्रवेश किया तो वो प्रवेश में वहाँ जो चर्चा होगी उसी के परिभाषक शब्दों से चर्चा होगी उसको आप इधर नहीं ला सकते बोला ये सब गुरु से अध्ययन करना पड़ेगा कितना पढ़ेंगे तो आपको तो तो समझ में नहीं आएगा कर्म नहीं बोला और भी बोलता है कर्म को के साथ को बोल रहे कर रहा है इतना छात्रार्थ करके तो ये व्यागरण के कर्म को ले रहा वो कर्म को नहीं ले रहा अलग अलग दर्शन में अलग अलग कर्म होता है नीमांसकों का कर्म कुछ और <गर्ण> जो व्याकरण का कर्म कुछ और है ऐसा अलग अलग होता है कभी कर्म फल को भी कर्म कहा जाता है जैसा हम पूर्व कृत कर्म बोलते हैं <coughs> तो पूर्व कृत कर्म उसका फल रूप में है। उसका संस्कार रूप तो जाता है वासना को भी कर्म कहते हैं और प्रारंभादी कर्म को भी कर्म कहते हैं ये सब होता है इसलिए यहाँ देखो ब्रह्मणा कर्मणा ब्रह्म रूप कर्म से जिज्ञासा निरूपणम सिद्धित कर ऐसा हो जाता है इसीलिए एक सभी प्रधान न बहु नाम अभी गुणा नाम समाधित आयता जब पूर्वक्ष ने कहा तब कहते हैं कि ये बात नहीं बनेगी हम तो सीधा सीधा लेना चाह रहे हैं आप घुमा करके लेना चाह रहे हैं सीधा जब अर्थ लग रहा है तो ऐसे सीधा लेना चाहिए एक सभी प्रधानस्य एक भी हो वो प्रधान हो तो उसी को ही श्रुदी का अर्थ मान लेना चाहिए श्रुधि के अर्थ करते समय बहुत सावधानी चाहिए कि आपको जो जो अर्थ समझ में आया आपकी जो जो कल्पनाएं हो गई वो सारे श्रुधि में नहीं लगाना चाहिए बाकी आप लौकिक में आप कल्पना करते रहो कोई बात नहीं लेकिन श्रुधि का अर्थ करते समय श्रुधि अर्थ करने का जो नियम है उसी के अनुसार जाना पड़ेगा उसमें व्यागरण निरुक्त और पूर्विमांसादी का अध्ययन करके जो पद का जो अर्थ करना है वही करना है आ, उसका नियम करना पड़ेगा आजकल उसमें भी बहुत गड़बड़ी हो गई है आ, लोग अपने अपने एक एक उपनिषद का मंत्र लेके अपनी कल्पना करके लिखते हैं इसमें क्या होता है वो क्या सोचते हैं कोई स्वतंत्र है अब कोई ईशावासनिषद का अर्थ कुछ और कर रहे हैं बहुत विचित्र अर्थ हमने सुना ईशावास विधगुण सर्व यम जगत को और कुछ अर्थ लगाया उन्होंने ई प्राण है ऐसा अर्थ किया किसी कोई व्याख्या आचार्य बोल रहे थे तो जो भी है ऐसे ऐसे अर्थ करते हैं क्योंकि कल्पना करने के लिए छूट है हमारे हिंदू धर्म में कोई पूछने वाला नहीं आप कोई भी मंत्र को कुछ भी अर्थ करो आप कहीं भी कुछ करो वो कोई केस लगाता नहीं ना कोई मारने आता अब स्वतंत्र है तो कुछ भी करते थे आ, तो वो बन करके वो क्या करना चाहते दूसरा जो नहीं करता जो पहले नहीं किया है वो करना चाह रहे हैं सबको अपना अपना कुछ करके दिखाने की इच्छा होती है तो और कुछ नहीं पकड़ में आया तो फिर उपनिषद मंत्रों को वेद मंत्रों को लेते हैं फिर अपने ढंग से व्याख्या करते हैं दिखाएंगे कि हमारे पूर्वज जितने भी थे वो सबका गलत अर्थ है हम एक सही अर्थ है क्योंकि हमको ये फिर तपस्या से ऊपर से प्रकट हो गया ऐसा बताएंगे वो भी अपना गुरु नहीं बताएंगे ऐसे जो व्याख्या करने वाले है ना कभी भी अपना गुरु का नाम नहीं लेंगे गुरु का नमस्कार भी नहीं करेंगे ये इनकी विशेषता होती है क्योंकि खुद को ही सब कुछ सिद्ध करना चाह रहे और वैसे प्रगड़ हो गया यहाँ तक ईशावा के मंत्र इतने प्रसिद्ध है अनादिकाल से उसका अर्थ चल रहा है हमारे प्रसिद्ध आचार्यों ने अर्थ किया और लोग में प्रसिद्ध है ऐसे मंत्रों को भी अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करके अर्थ करना ये सही नहीं होता है क्योंकि कैसा नियम है वो वेद का अर्थ करना होने ना पड़ेगा जब मुख्य अर्थ हो सकता है वहां वरुण अर्थ की कल्पना नहीं करते जैसे आप नियमांसा ने सुना है जमा जो अर्थ करना है उसका बहुत नियम है वो नियम के अनुसार अर्थ स्वीकारा तो जाता है ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगा या आपके विचार में वो आ गया आंख बंद करके बैठा कुछ विचार आ गया तो आपने उसको ईशावासी के ऊपर थोप दिया ऐसा नहीं होता है तो आग बंद करके बैठने से आपके अंदर से आएगा वो जो अंदर जमा हुआ है वो आएगा और नया कोई आएगा ही अब नया आने के नया अध्ययन करना पड़ेगा जो पहले जमा है वो आएगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए बोल रहे हैं यहाँ प्रधान अर्थ सीधा ले सकता है तो आप फिर गौण अर्थ को क्यों ला रहे हैं यहाँ तो एक प्रधानमंत्री तो तो तो जोड़ना चाहिए यहाँ शेष रूप से कि एक भी हो प्रधान का अर्थ लेना ही इष्ट होगा एक प्रधान का अर्थ एक वाक्य से लेना इष्ट होता है एक वाक्य से अनेक अर्थ निकालना वाक्यार्थ दोष होता है वाक्यार्थ दोष में चार आठ दोष लगते दोनों तरफ ऐसा आठ दौर से होता है कोई भी अर्थ का वाक्य गलत वाक्याल इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए न ना बहु नाम गुणानाम मिति समाध बहुत गुण होने पर भी जहाँ प्रधान को एक रूप से ग्रहण करना साक्षात संबंध से हो रहा है तो शक्तिवृत्ति से हो रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए ऐसा नहीं कि एक पद में अनेक अर्थ से रखकर के आप व्याख्या करेंगे ऐसी ठीक नहीं तो बहु नाम अभी गुणाना गुण माने गौण अर्थ यहां गुण शब्द का अर्थ और गुण नहीं है गौण अर्थ जो मुख्य अर्थ नहीं है मुख्य अर्थ अर्थ अनेक होने पर भी एक पद से ऐसा नहीं लेना चाहिए इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एवं प्रत्यक्ष ब्रह्मणा कर कर्मत्वृत ये इसलिए भाष्यकार ने प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग किया प्रत्यक्ष मैंने स्पष्ट स्पष्ट रूप से उसमें कर्म की विवक्षा है कर्म वहां दिखाई पड़ रहा है और उसको छोड़ के आप श्रेष्ठ सृष्टि करेंगे ये ठीक नहीं प्रत्यक्षम शब्द वाच्य प्रथमापेक्षित प्रत्यक्ष पद का अर्थ यहाँ शब्द का जो वाच्य अर्थ है साक्षाद अर्थ है प्रथमापेक्षित या प्राथमिक रूप से जो अर्थ प्रदीध होता है उसको छोड़कर परोक्षम आर्थिक दूसरा जो है आर्थिक है आ, सामान्य द्वारे न परोक्षम कर्म कर्मत्व कल्पदेव व्यथा प्रयास कारण दूसरा अर्थ आर्थिक होता है उसको परोक्ष कहते जघन्यम वा बा, जघन्यमन बाद में आने वाला जो त्यागने योग्य है इतने मुख्य नहीं है अख्य है शेष शेष्टिवादी स्वाभिप्राय जब ऐसा कहा सिद्धांति ने तब शेष षष्टिवादी अपना अभिप्राय करता है कि हम किस उद्देश्य से शेष सृष्टि को यहां रखना चाह रहे हैं तो न व्यापारा से अपने आप अप शेष ऋष्टिवादी करता है ब्रह्म आश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञा ब्रह्म में आश्रित अशेष अर्थ का यहाँ करना चाहते हैं इसलिए हम शेष्टि को लेना चाह रहे हैं ये कहा तो उसकी व्याख्या व्या है ठीका शेष्टी पक्षे सा ब्रह्मयोगी मान युक्त आदि तत्सव जिज्ञासी उक्तम शेष्टी परिग्रह करने पर सामान्य से ब्रह्म के साथ संबंधित जितने भी है यद ब्रह्म योगी ब्रह्म से संबंधित ब्रह्म से जुड़ा हुआ क्या है मान युक्ति आदि मान है प्रमाण है प्रमाण जैसा शास्त्र आदि प्रमाण होगा और युक्ति युक्ति भी है मनन करने के लिए तब सर्वम जिज्ञास तेनाम सा वो सब कुछ जिज्ञास रूप से कहा हुआ हो जाएगा ये सब कुछ जिज्ञास है यानी ब्रह्म भी जिज्ञास्य है ब्रह्म के संबंध में शास्त्र वाक्य भी जिज्ञास है उसके संबंध में अन्य अनुमान आदि प्रमाण संभव है तो वो भी जिज्ञास है और साधन भी जिज्ञास्य है युक्ति भी जिज्ञास्य है ऐसे हो ये नहीं तो प्रतिज्ञा दब्य पूर्व कहता है ये, ये भी तो प्रतिज्ञा में लिया जा सकता है क्योंकि ब्रह्म ब्रह्मण ऐसा शक्ति करने पर ये भी प्रतिज्ञा के अंतर्गत आ सकता अन्य था विचार्य अयोगा तो यदि ऐसा प्रमाण आदि का ग्रहण नहीं करेंगे तो ब्रह्म विचार्य कैसे बन पाएगा क्योंकि तो प्रमाण के बिना तो आप विचार नहीं कर पाएंगे शास्त्र वाक्य चाहिए तब तो तुम अस्सी आदि वाक्य का विचार करना पड़ेगा तो वो प्रमाण को लिए बिना आप सीधा ब्रह्म को कैसे जिज्ञास मानेंगे कैसे उसको विचार्य बनाएंगे असंभव है इसलिए अन्यथा अन्यथा माने इन प्रमाण आदियों के बिना विचार्यविचार्य तो तो ब्रह्म में नहीं आ पाए विचार का विषय हो ब्रह्म ऐसा नहीं हो पाए वो संबंध भी चाहिए शास्त्र वाक्य चाहिए अतः संबंध मात्र में इसीलिए यहाँ संबंध मात्र कहना चाहते हैं ब्रह्म का विचार माने ब्रह्म संबंधी विचार ऐसा संबंधी विचार को समझ लेना चाहिए तो उससे जो जो है वो सब विचार हो जाएगा और आपका जो कर्म के बारे में जो आपने कहा वो भी हो जाएगा क्योंकि सामान्य विशेष अंतर्भा ये हमने पहले कहा कि सामान्य रूप से संबंध को ग्रहण कर लेने पर उसके अंतर्गत ब्रह्म कर्म भी बन जाए उसका विषय कभी तो हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा क्योंकि विशेष अंतर्भाव सामान्य में विशेष का अंतर्भाव रहता है तब सिद्धांती उसके उत्तर में कहा ऐसा नहीं हो सकता सिद्धांती स्वाभिंधि महा सिद्धांति के मन में जो बात है तो उसको सिद्धांती प्रकट करते हैं न प्रधान इत्यादि से कहा न प्रधान परिग्रहे तथा अपेक्षिता नाम आपने जो कहा वो नहीं हो सकता क्योंकि प्रधान के परिग्रह होने पर उसके साथ अन्य का भी परिग्रह हो जाता है अन्य को अलग से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती मानादि नाम अभी स्विचारेशु तुल्यम प्राधान्यम तब पूर्व करता है कि मानादि भी जो प्रमाणादि है वो भी अपने विचार में तुल्य प्रधानता रखता है क्योंकि मान के बिना ब्रह्म नहीं हो सकता है वो प्रमाण तो चाहिए मान बने यहाँ प्रमाण प्रमाणादि के बिना कैसे ब्रह्म का ज्ञान होगा इसलिए वो भी तो तुल्य प्राधान्य रखता बराबर है ना, नहीं बोलते वो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तथा ब्रह्म उपासनादि अभिज्ञात मानदि अभिज्ञावत प्रकृति वीत्याशंक्या न्यास ब्रह्म ही ज्ञान आषतम्वा प्रधानम तस्े जिज्ञाकर्मी परिगृह जिज्ञासी नवती अर्थाक्षिप्ताने पृथक् सूत्रित है येका उसके लिए शंका कर रहे हैं उसी के ऊपर शंका है कि तथा फिर भी ब्रह्म उपाते ब्रह्म उपा है इतना कहा न ब्रह्म मात्र ये कहने पर न आदि नाम ये प्रसिद्धि हो जाएगी तो ब्रह्मा उपास्य ब्रह्म उपास्युते मानदि अजिज्ञास आशंका कि ब्रह्म जिज्ञास है ऐसा कहने पर मानादि जिज्ञास है ये तो होगा नहीं क्योंकि आपने कहा ब्रह्म ही जिज्ञास है प्रमाणादि जिज्ञास नहीं है ये आपका अभिप्राय है तो ये प्रमाण आदि तो फिर छूट जाएगी वो तो जिज्ञास नहीं हो पाएगा जिज्ञास नहीं हो पाएगा उसका अध्ययन कोई नहीं करेगा तो खाली ब्रह्म की जिज्ञासा करके कोई बैठ जाएगा वो कोई शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा व्याकरण नहीं पड़ेगा न्याय नहीं पड़ेगा कोई शास्त्र नहीं पड़ेगा वो फिर सब व्यक्त हो जाएगा और ऐसे में वो आम करके बैठे रहेंगे कुछ समय के बाद न ब्रह्म मिलेगा कुछ मिलेगा तो फिर वो गोल हो जाएगा ऐसे हो जाएगा तो वो व्यर्थ है ऐसा नहीं होना चाहिए मानादि जिज्ञासावत मानादि की जिज्ञासा नहीं होने के जैसे यहाँ भी होने लगेगा तो बोला ऐसा यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि दि प्रधान जिज्ञासा कर्मी कर्मणि में उस प्रधान जिज्ञासा कर्म जो ब्रह्म है उसको जिज्ञासित करने पर उसके साथ वाले सब जिज्ञासिध हो जाता है अब तक कक्षित आ जाए मुख्य प्रधानस्य अधान मुख्यवृत् शब्दोपदान प्रधान से अर्थाक्षेप अर्थाक्षेपितिसंभव नाव अवृत्त शब्दोपान और आप जैसा दे सहरे अप्रधानों को भी मुख्य शब्द के द्वारा ग्रहण करा देना चाहिए यानी ब्रह्मजिज्ञा का अर्थ में अप्रधान जो मान युक्ति आदि साधना दी है उसको भी जोड़ देना चाहिए अप्रधान है तो अप्रधाना नाम मुख्य वृत्तिया मुख्य वृत्ति होता है शक्ति वृत्ति जो वाच्यार्थ से जो शब्दम शब्द का अर्थ लेते हैं उसको कहते हैं मुख्य वृत्ति और जो लक्षणा व्यंग्य आदि अर्थ तात्पर्य सब होता है वो गौण वृत्ति है तो अप्रधाना मुख्य वृत्या शब्दोपादान शब्द का ग्रहण करने पर प्रधानस्य से हस्ताक्षेप और उसके बाद क्या हो जाएगा प्रधान तो हस्ताक्षेप से आ जाएगा वृत्ति से आपने अप्रधान को ग्रहण कर लिया तो प्रधान कैसे ग्रहण हो गया और हस्ताक्षेप से हो गया अर्थ से प्राप्त हो गया तो इसलिए उचित उक्ति संभवो न नहीं क्या इसीलिए आपका कहना कोई उचित उक्ति नहीं है आपके कहने में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आपके कहने के अर्थ में अप्रधान का ग्रहण हो प्रधान का ग्रहण ग्रुण आ जाएगा क्यों ऐसा कह रहे हैं ये ये सिद्धांत के अभिप्राय है जहां एक शब्द से अनेक अर्थ लिया जाता है एक शब्द से आप अनेक अर्थ ले रहे हैं ऐसे में सभी अर्थ समान नहीं होता है एक मुख्य होगा एक ग्रौ होगा अवश्य भाव ऐसा ही ग्रहण होता है एक शब्द से अनेक अर्थ सम प्रधान आ जाए ऐसा होता नहीं इसीलिए आप हमारे जैसे कहने के अर्थ के अनुसार आप प्रधान को ग्रहण नहीं करना चाह रहे तब आपके पक्ष में क्या हो जाएगा आप प्रधान का ग्रहण पहले होगा प्रधान का ग्रहण बाद में होगा क्यों आप ऐसा कहेंगे देखो साधन के बिना साध्य सिद्ध नहीं होता तो साधन पहले चाहिए कि साध्य पहले चाहिए साधन पहले चाहिए यही आप कहेंगे उस दृष्टि से सब पहले ग्रहण किसका होगा ब्रह्म शब्द से साधनों का ग्रहण पहले होगा पहले प्रमाण शास्त्र का ग्रहण फिर उसके बाद समाधि साधन का ग्रहण इत्यादि इत्यादि होगा ऐसे तो में ब्रह्मा बाद वाला हो जाए ये नहीं करना चाहता ऐसे गोलमाल हो जाएगी क्योंकि वो तो क्रम से लाएंगे पूर्व जो है मीमांसा के क्रम से लाएंगे मीमांसा ये कहते हैं की जो जो पहले पहले कार्य होता है उसको पहले पहले स्वीकारा जाता है और बाद में वाला कार्य होता है जैसा वहां उदाहरण दिया कि पहले भात पकाता है उसके बाद अग्निहोत्र करता है हां। तो वहां क्या है भात पकाने के बाद अग्निहोत्र करना यह क्रम है वहां कहा गया पहले अग्निहोत्र करो बाद में भात पकाओ ऐसा कहा गया मंत्र में ऐसा आया है फिर अग्निहोत्र करो बोला हां। उसके बाद कहा भात पकाओ अब यह भात किसके लिए पकाया अग्निहोत्र के लिए तो वहां क्रम देखना पड़ेगा कार्य भात पकाना पहले हो जाएगा ये देवी मंत्र बाद में है मंत्र वहां क्रम से बाद में स्थित है ऐसा होने पर भी पहले लाके फिर उसको करके फिर अग्निहोत्र करना पड़ेगा क्योंकि वो अग्निहोत्र के लिए ये भात पका रहे अग्निहोत्र करने के बाद भात पका के खाने का तो मतलब नहीं है इसीलिए वो व्यिक्रम में होने पर भी क्रम से लाना पड़ेगा यही युक्ति इधर भी लाएंगे लाने पर क्या होगा कि ब्रह्म तो बाद में होने पहले तो साधन चाहिए तो साधन को पहले लेंगे तो ब्रह्म शब्द का पहले चला जाएगा यह इसलिए वो दोष है ऐसा नहीं करना चाहिए यही कहा न स्ुटी जो कहा हुआ है उसको दृष्टांत दृष्टांत द्रिश्टांद लेकर उसको स्पष्ट करते हैं यथा कहा जैसे राजा सो राजा जा रहा है इस प्रकार कहने पर सब सपरिवार से राज्यों गए परिवार सहित राजा का गमन कहा हुआ ही हो जाता है अलग से कहने की आवश्यकता है कर्मणी षष्टी धर्म आहार एक और युक्ति देते हैं यहाँ कर्मणि ष्टी का ही ग्रहण करना उचित है क्यों क्योंकि श्रुत अनुगम च्रुदि भी इसी को ही अनुगमन करती है श्रुदी के अनुसार हम जब जाते हैं तो इसी अर्थ को निश्चय करना पड़ेगा कर्मत्व दृष्टे सूत्र तदेव ग्राह्यमिति मित्र ये सूत्र जिस सुधि को आधार बना के बनाया गया है क्योंकि ये ब्रह्मसूत्र में जितने सूत्र आएंगे कोई ना कोई सुधि को आधार बना के बनाया गया कभी स्मृति को कवि सुधि को ये दोनों को आधार बना के ही सूत्र बनाया है अब ये जो प्रथम सूत्र रहा इसका जो इसकी जो मूल श्रुति है वो है ये तैतरीय श्रुति ब्रह्म विदाधि भरम ये जो श्रुति है उसके आधार पर ये बनाया गया है इसलिए सूत्र मूल श्रुत हो ब्रह्म कर्मत्व दृष्टि वहां ब्रह्म को कर्म रूप से ही बनाया गया मन विषय बना करके ही वहां जिज्ञासा की बात कर रहे भूदानी जायते इत्यादि से सूत्रे भी षष्टिया ग्राह्य निधि बहाव इसलिए सूत्र में भी शक्ति के द्वारा कर्मणी शक्ति में ब्रह्म को कर्मों में ही अर्थ लेना चाहिए कथम कूटस्थस्य ब्रह्म कर्मुक्त आप कैसे कहा श्रुति कौन सी श्रुति की बात आप कर रहे हैं ये पूर्व ने पूछा कि कूटस्थ ब्रह्म को श्रुति में कर्मत्व कैसा कहा तब उसका उद्धरण भी दे दिया ये दो वाई मानिक प्रत्यक्ष स्फुट यहां प्रत्यक्ष गृह्य वो स्पष्ट रूप से ग्रहण होता है प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्व कहा प्रत्यक्षमेव स्पष्ट रूप ही उसका ग्रहण हो रहा है अविद्या द्वारा तत्कर्मत्वश्रुतिरिति भावः अविद्या द्वारा तो तत्कर्मत्व श्रुति ये, ये जो यहाँ ब्रह्म को कर्म बनाया गया किस स्थिति को लेकर के अविद्या के स्थिति को लेकर के अविद्या स्थिति में वो ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वो साधन के रूप में वो जब भेद दे लेकर के अभी साधन साधिका संबंध कर रहा है उस स्थिति में वो कर्म बन जाएगा श्रवधे भी कर्मत्व ब्रह्मण सौत्र शेषत्व किम सूत्र में और श्रुधि में अंदर भी हो सकता है ये पूर्व पक्ष का प्राय ठीक है सौदे भी ऐसा श्रुधि में तो कहा गया कर्मत्वे कर्मत्व ब्रह्म में तो ब्रह्म को कर्म कहा गया है हम मानते किंतु सूत्र में वो नहीं है सौत्र श्रेषत्व में सूत्र में तो शेष ही ग्रहण करना चाहिए ऐसा क्यों नहीं होगा श्रुधि में वो कहा ठीक है श्रुधि में कर्म कह दिया लेकिन सूत्र में तो कहा ऐसा भी तो हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं होगा तब कहते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि तत्व कर्मणी षी परिग्रहे सूत्र भवति उसी को ही सूत्र भी अनुसरण कर रहा है जो श्रुति कह रही है उसी का अनुसरण करके ये सूत्र बनाया है तत्राहा त्यादि नहीं श्रुदि सूत्र ओर मूल मूलिनोर विप्रतिपत्ति युक्ता भाव श्रुदि और सूत्र एक मूल है एक मूली है मूल मूली आ हाँ श्रुदी जो है मूल है और सूत्र उस मूली है है ना? नुधि मूलक सूत्र है इन दोनों की विप्रतिपत्ति परस्पर विरोध होना ठीक नहीं होगा एक कर्मकोट बोल रहा है दूसरा श्रेष्ठ को बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता है इसीलिए दोनों का समान अर्थक लेना ही पड़ेगा तस्मात ब्रह्मण आदि कर्मणी अभी तक ष अर्थ का विचार किया ब्रह्म जिज्ञासा इसमें षष्ठी विभक्ति करनी चाहिए उसमें कर्म विभक्ति करना है वो क्यों करना है इत्यादि विचार अभी तक किया वो समाप्त हो गया इसलिए तस्मात ब्रह्मी कर्म ही षष्ठी अब एक एक विचार को समाप्त किया अब क्या रहा ब्रह्म के बारे में षठी अर्थ तो हो गया अब जिज्ञासा बद रह गया ब्राह्मण जिज्ञासा अब जिज्ञासा पद की व्याख्या करेंगे छोड़ेंगे नहीं सबको फिर पूरा बता करके उसका व्याकरण न्याय युक्ति तर्क सब देंगे कितना पूर्व आप कर सकते हैं वो सारा पूर्व करिए उसका भी उत्तर मिलेगा ऐसा फिर एक पद में एक प्रत्यय में भी कोई संशय नहीं रहेगा बिल्कुल पक्का होता है जिज्ञासा पदस्य अवयवा क्षमा पद में जो अवयव है जिज्ञासा में दो अवयव है इच्छा ऐसा दो अवयव है ये दो अवयवों को लेकर अभी विचार करेंगे जिज्ञासा पद कैसा बना व्याकरण की दृष्टि से कैसे बनता है उस दे, उसको देके आप समझ सकते हैं इसीलिए जिज्ञासा पदस्य अवयवार अवयवार को समझाना चाहते राष्ट्र में कहा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा है उसको जिज्ञासा करते हैं हाँ ये कैसा ये बना हुआ है एक बार देखिए कैसे बनता है जितने आशा पद देखने पर आपको एक पद दिखता है उसमें बहुत कुछ अर्थ बना हुआ रहता है अब वो जानने की इच्छा करता है वो इच्छा की स्थिति है उस को एक पद बना के जितने आशा बनाए की ज्ञा अवबोधने धादु है हाँ जानने वाले जानते हैं इसको न्या अवबोधने धादु न्या धातु रहता है न्याय देर्घा धादु है अवबोधन बने ज्ञान प्राप्त कर उसमें संप्रत्यय होता है संप्रत्यय होगा वो गुप्त सन संसूत्र से सं अनुवृत्ति करेंगे अनुवृत्ति करके धादो कर्मणा समानकर्त का इच्छाया ऐसे सूत्र है तो धाधो कर्म से समानकर्त की इच्छा जब हो जाए तब उसमें संप्रत्यय होता है वा से संप्रत्यय हमेशा करना आवश्यक नहीं है न्याद इच्छा ऐसा व्यर्थ वाक्य रख सकते हैं और जिज्ञास ऐसा भी कर सकते हैं दोनों का अर्थ एक ही होता है ऐसा आप सन प्रत्यय सन संत्य में नकार युक्त होता है नकार चले जाएगा सा रहेंगे न्या और सा ऐसा मिल गया फिर ये जो सन प्रत्यय है ये आर्ध होता है तो आर्द धातु शेषहा सूत्र से ये आर्ध होता है आधाद होने पर आगधाधु को आधा से इट वला दे सूत्र से इट आगे है ना है ना तो ये प्राप्त इट होगा किंतु तो यहां इट नहीं होगा क्योंकि एकाद उपदेश अनुदाता सूत्र एकाद वाले का इट का निषेध करता तो है तो ज्या है एकाद है इसका इट का निषेध हो जाएगा तो इट नहीं आएगा तो क्या रहेगा न्या सा रहेगा ऐसे में फिर सन की प्रक्रिया द्वित्व आदि प्रक्रिया होता है वहां सूत्र है सनयंगो हो सनयो से द्वित्व होगा द्वित्य होने पर द्वित होने के बाद में दो हो जाता है दो होने के बाद में ज्ञान यहाँ ऐसा होगा उसके बाद शेष सूत्र आएगा। उसमें एक ही हल को रखेगा दो हल को नहीं रखेगा तो ज्ञान यहां होने पर एक हल चल जाएगा तो केवल जा रहेगा जा मात्र रहेगा जा रहेगा अब ऐसे स्थिति में यहाँ ये सन्नत हो जाता है अभ्यास के रहते हुए उसको धाघ समझा हो जाता है, है ना अच्छा सन्नत होने के बाद में इसको अभ्यास का आद को इत भी हो जाता है ये संजय सूत्र है ना किससे अभ्यास को अतः आकार के स्थान पे अभ्यास का जो आकार है उसके स्थान पे इकार हो जाएगा इसलिए ये आ, जी बन जाए तो क्या बनेगा जी ज्ञा सा।, सा है जी ज्ञा इतना बन गया इतना के बाद में कल जो बताया था अप्रत्यय की विवक्षा में प्रत्यय प्रत्य जो वाले शब्द है उसमें आकार जुड़ जाए यह सन्न वाला है इसके बीच में सन्नाधा धातु से धातु समझा करना पड़ेगा क्योंकि अप्रत्यत सूत्र धातु समझा वाले में लगता इसीलिए उस प्रकार से जी या सा ये हो जाएगा तो इसका अर्थ ये हो जाएगा पहले जो बताया बताए धाधु कर्मण समानकार इच्छाया उसी के संबंध में इच्छा हो धाधु का एक अर्थ है और इच्छा दूसरी की हो रही है ऐसा नहीं चलता तो समान अर्त का समान इच्छा होनी चाहिए तब वो तो हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ अभी कितना सा मत का अर्थ जानने की इच्छा क्योंकि इच्छा अर्थक वहां संबंध आया है सं प्रत्यय जो है इच्छा को लाता है धादु ज्ञान को ला रहा है तो ज्ञान धाधु ज्ञा अवबोधन धाधु ज्ञान को ला ला दिया उसका अर्थ में और सन्नंद प्रत्यय इच्छा को लाया ये वो सन्नंद का शाह वहां बैठा हुआ है जिज्ञासा में जो सा बैठा है वो सन्नंद है और बाद में द्वित्व होकर के जिज्ञासा बन गया तो दोनों अर्थ आ गया धाधु का अर्थ जिज्ञासा और उसके संबंधी इच्छा तो संबंद का अर्थ यही बोलता है जिस धाधु से आप सन्नंद करेंगे उसके संबंध में इच्छा होगा समान होगा तो जो न्या जो ज्ञान है उसी के संबंध में इच्छा है ऐसा अर्थ हो जाएगा तो जिज्ञासा पद सही अर्थ में लगता है इसलिए कहा तो ज्ञातु जिज्ञासा न्यादु से ज्ञातुम तुमने बनाया और इच्छा वो संबंध से लिया इस प्रकार जिज्ञासा पद का अर्थ हो गया अब ये जिज्ञासा क्या है इस पर अभी विचार करना है जिज्ञासा हो सकती है कि नहीं हो सकती है क्योंकि ब्रह्म को जैसा हम शास्त्र से समझते हैं उसमें जिज्ञासा होना थोड़ा कठिन ही लगता है क्योंकि बाहर के विषय में जिज्ञासा होती हो जाती है भूख लग रही है तो खाना कहा मिलेगा ये जिज्ञासा होती है भिक्षा काम मिलेगी ये जिज्ञासा होती है और जो हम चार है उसी की जिज्ञासा होती है और वो दिखाई पड़ता है ऐसी वस्तु की जिज्ञासा कभी नहीं होती है जिसको हम सोच ही नहीं सकते आ, सोच नहीं सकते इसका चिंतन नहीं कर सकते जो विचार में रूप आकार नहीं आता है ऐसी वस्तु की जिज्ञासा होती ही नहीं वो कैसे जिज्ञासा कागत ऐसे भाषिकार कहते हैं कौआ का दांत देखने का कौआ का दांत देखने में क्या प्रयोजन होगा वहाँ तो है ही नहीं तो मिलेगा नहीं तो ऐसे में जिज्ञासा करे तो सार्थक हो वो दिखाई पड़े तब ना अब यहाँ वो दिखाई पड़ेगा की नहीं पड़ेगा तो जिज्ञासा क्यों होगी इस पर विचार करना तो पहले ये कहते हैं कि अवगति पर्यतम ज्ञानम संघ वाचाया इच्छाया करना फल विषयत्वाद इच्छाया अब एक का अवयव का अर्थ करना चाह रहे हैं। कि जिज्ञासा में आप इच्छा कहां से लाएंगे तो बोलते हैं अवगति पर्यंतम ज्ञानम वो ज्ञान तब तक है केवल जिज्ञासा करके छोड़ दिया हमने जो है एक साल ब्रह्म जिज्ञासा की उसके बाद छुट्टी दे दिया ऐसा एक साल दो साल तक ब्रह्म जिज्ञासा की बाद में फिर ब्रह्म जिज्ञासा खत्म हो गया अलग दूसरा काम शुरू कर दिया ऐसा नहीं होगा नहीं बोलते अवगति पर्यतक जब तक साक्षात अनुभव नहीं होगा तब तक ये ब्रह्म जिज्ञासा जारी रहेगी इसलिए हमने पहले कहा ये कोई कोर्स वाली बात नहीं जब तक इतने साल में करेंगे पूरा हो जाएगा आगे आप कर सकते हैं ऐसा नहीं ये तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जिज्ञासा करती रहनी पड़ेगी अलग अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा अलग अलग ढंग से अभ्यास करना पड़ेगा ध्यान करना पड़ेगा जब करना पड़ेगा साधन करना पड़ेगा फिर जो है अलग अलग तपस्याएं करनी पड़ेगी बहुत कुछ करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा बहुत पकड़ बैलना पड़ेगा तब जाके होता है आसानी से नहीं होगा क्यों अवगति पर्यंत इसको बनाए रखना है तो पहले तक कहा था ना जिज्ञासा तभी दृढ़ होगी हो जब साधना संपत्ति ठीक है तो नहीं तो क्या दोष है कि अवगति पर्यंत जिज्ञासा नहीं रह पाएगी वो एक साल में दो साल में तीन साल में खत्म हो जाएगी उसका पता ही नहीं चलेगा कि हम किसके लिए शुरू किए थे वो कहीं और चले जाएगा ऐसा हो जाता है क्योंकि अवगति पर्यंत रहना कुछ विशेष होता है इसलिए भाष्यकार अन्यत्र भी कहा है जैसे कब तक ये आवृत्ति करनी चाहिए है ना चतुध्याय में पहला सूत्र आवृत्ति रसकृत इसी में आएगा आगे चतुर्थाध्याय में पहला सूत्र है आवृत्ति करनी चाहिए बार बार पढ़ना चाहिए बार बार मनन करना चाहिए ये कब तक करना चाहिए इसका कोई निश्चय समय है बोलता ये तंडुल का ये चावल को कूटना जैसा है तंडुल अवखा दव ये तंडुल मान चावल है चावल को कब तक कूदना चाहिए जब तक उसका भूसा अलग नहीं होता चिल्का अलग नहीं होता चावल बाहर नहीं आता वो साफ नहीं होता तब तक कूटते रहना चाहिए अब इतने बार कूटना है चार बार कूट लिया हो गया ऐसा तो नहीं होता है चावल का कूटने का मतलब क्या है कि उससे वो दाने को अलग करना उसका जो बाहर का चिल्का जो धान का जो बाहर का चिल्का है उसको भूसा बोलते उसको निकाल देना और अंदर से उसको अलग करना वही लेकर के फिर खाना बना तो तब तक, तक उसको कूटते रहना पड़ेगा अब एक प्रकार से दूसरे प्रकार से तीसरे प्रकार से निकाल के साफ करके फिर दोबारा डाल के फिर कूट के फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा दो चार बार भी करना पड़ेगा कई समय तक भी करना पड़ेगा ऐसा होता है और यह हमारे यहाँ तो ऐसा है ये कूटना शुरू कर दिया तो इसका कोई पता नहीं कब तक कूटना पड़े क्यों वो कूटते कूटते नया नया आ जाता है फिर उसको कूटना पड़ता है ऐसे ऐसे कूटते कूटते एक एक दोष निकल जाएगा दूसरा दोष आ जाता है एक चला गया पहले ऐसी परेशानी नहीं थी फिर नया परेशानी आ अब गया, गया, अब उस परेशानी को झेल जेल उसको खत्म कर गया होगा तो फिर अगले जरूर में होता है इसीलिए हमें शरीर की भी गिनती नहीं है कितने शरीर में होगा अब जब ऐसा है तो फिर ये कोर्स में कैसे पूरा हो सकता है ऐसा तो नहीं हो सकता और भाष्यकार में भी हमारे अभी तक के जितने भी आचार्य है किसी ने कहीं भी इसका समय निर्धारण नहीं किया तो ये जब साधना संपत्ति आदि जब कह रहे थे तब तो कह सकते थे देखो भाई साधना संपत्ति जो है आपको चार साल में हो जाए ये कह सकते थे ऐसा नहीं कहा और कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है इतने समय में ये प्राप्त होगा ऐसा नहीं किंतु नियम ये रखा है जब तक आपको नहीं हो तब तक आप करते रहिए करते रहने पर इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा ये तो भगवान ने कहा ना कल्याण करते दुर्ग दिन दादागत ये जन्म करता रहा पूरा नहीं हुआ तो भी अगले जन्म में जाएगा फिर वहीं से करेंगे अथवा आप क्रम मुक्ति को जाएंगे तो भी वहाँ भी हो जाएगा लेकिन पक्का यह है की हो जाए कब हो जाएगा ये मत पूछिए ये पता नहीं सकते लेकिन हो जाएगा जरूर हो जाएगा ऐसा करके इसमें लगना पड़ेगा इसी को कहते अवगति पर्यंत ज्ञान अवगति पर्यंत ज्ञान को निरंतर बनाए रखना यही संच्या इच्छाया अर्थ सन प्रत्यय का जो अर्थ है जो अभी हम सूत्र में कहा धाधो कर्मणा समान करगात इच्छाया वाह सूत्र में जो कहा उसका अर्थ तो यही है कि तब तक वो बनाए रखे तो इच्छाया हाँ कर्म वही इच्छा का कर्म है उसको प्राप्त करने तक वहां बनाए रहना पड़े क्यों ऐसा है क्योंकि फल विषयत्व इच्छाया जब इच्छा आरंभ होती है इच्छा बीच में रुकती नहीं है जब फल नहीं मिलता है इच्छा नहीं रुकती अब कोई भी इच्छा को लेकर देखो अपने जीवन में इच्छा शुरू हो, हो गई आरंभ हो गई प्रवृत्ति हो गई तो क्या चाह तृप्ति चाह उसका फल चाहते फल चाहने के बाद तृप्ति होने के बाद इसीलिए ऐसे सूच में चीज है ये कि आप किसी की भी इच्छा को रोकने की कोशिश करेंगे ना वो आपसे नाराज हो जाएगा वो ये नहीं सोचेगा ये की अच्छा है कि बुरा है कि अच्छा भलाई हो रहा है कि होगा वो कुछ नहीं सोचता किसी की इच्छा प्रकट हो गई प्रवृत्ति हो गई आप रुकने की कोशिश करो अपने आप ही रुकने की कोशिश करो तो आपको परेशानी होगी और दूसरा रुकने की कोशिश किया तो और उससे सत्रदा भी होगी और ये भाव फिर बढ़ता ही जाएगा ऐसा करके बना रहता क्योंकि वो इच्छा ऐसी चीज है प्रवृत्त होने का फल परियंत्र करना चाहता है परिणाम से मतलब नहीं है दुष्परिणाम हो कोई भी परिणाम हो इच्छा ऐसी हो जाती होती जाती है काम ग्रिधी, ग्रिधी बन करके आगे निकल जाती है और इसी प्रकार होता है कोई कुछ बोल रहा है समझ लो आपको कुछ बोलना चाहता है वार्तालाप करते समय कई बार ऐसा होता है वो व्यक्ति बोलना आरंभ कर दिया आपने रोक दिया अरे ना ना ना ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं होगा ऐसा करके आपने उसके मुंह बंद कर दिया वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो जब तक बोलने के पूरे नहीं हुआ तब तक आएगा और एक तरफ से बोलेगा दूसरे बोले और तुरंत नाराज हो जाएगा तीसरे चौथे वाक्य में नाराज होता है इसीलिए कोई भी हमारे वालों तो बचपन में लोगों को सिखाते हैं कोई बड़े व्यक्ति जब बात करते हैं कोई भी बात करता है बीच में टोकना नहीं उसके बात को पूरी करने देनी चाहिए यहां तक शत्रु भी हो आप कुछ गलत बोलता लेकिन वाक्य को पूरा करने देनी चाहिए उसमें क्या है वो बोल करके तृप्त हो जाएगा अब हमारा बोलना हो गया अब आप आगे बोलिए ऐसा हो जाता है इसमें क्या है मन में विघटन नहीं होगा यदि ऐसा कोई शत्रु को भी आपको आप बोलने दिया ना फिर काम बढ़िया हो जाता है बाद में वो शत्रुता चले जाती है इसलिए ये जो राजनीति लोग करते हैं ना हमारे पार्लियामेंट आदि में वो क्या करते हैं दूसरे को बोलने नहीं देते अब नहीं देंगे, तो बढ़ती जाएगी नाराज होता है हल्ला हो जाएगा फिर कुर्सी उठाएंगे तो पत्थर मारेंगे सब कुछ हो जाएगा अब पत्थर तो नहीं ले जाने देते लेकिन बाकी जो भी आदमी आज सब उठाता है क्योंकि उसको बोलने नहीं दिया अब जो बोलना था पूरा बोल के चुपचाप हो गया उसके बाद दूसरा उत्तर दे सकते हैं अब सहन शक्ति नहीं है समय नहीं है वो हल्ला करना ही उनका काम है ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक मानसिक विभ्रांति हो जाती है वो रोक नहीं पाता है फिर आगे पीछे हो जाता है वो जाएगी वो इच्छा बोलने की इच्छा तो तैयार हो गई प्रवृत्ति भी हो गई उसको रोक नहीं सकता इसीलिए प्रवृत्ता फल को रोक नहीं सकता फल पर्यंत उसकी समाप्ति होती है ऐसा कहा गया इसके आगे और विस्तार करेगी भाषिकार अच्छा ूर्ण से